उ उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ अलात शांति प्रकरण का अठासी कारिका देख लेते आगे देखेंगे टीका में आत्मनि विज्ञाते सर्विद विज्ञात श्रुतः यदुक्त फलति इति कथयति आत्मनि विज्ञाते सर्विजात बेदारण्य में आय है तो आत्मा द्रष्ट्य श्रोतव्यो मंत्यो इति फिर आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते कह आत्म विज्ञातेद्ञात ये तो वाक्य है और बाकी मुंडक में भी इस प्रकार है तो कस्मीन नु भगव विज्ञाते सर्विदम विज्ञातम भवती ये भी मुंडक में है और चांदो के में तो प्रसिद्ध है उतम आदेशम अप्राक्ष्य ये न अश्रुतम श्रुतम भवती अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञात ये सब बहु पर ऐसा वाक्य है ये श्रुति के द्वारा यत प्रतिज्ञातम जो प्रतिज्ञा किया गया क्या प्रतिज्ञा किया गया आत्मा का ज्ञान होने से सभी का ज्ञान हो जाएगा पूरा जगत का ज्ञान हो जाएगा जो प्रतिज्ञा किया गया तद उक्त वस्तु ज्ञाने फलती उक्त वस्तु ज्ञाने जो पहले कहा गया के तीन और एक हो गया विज्ञे तो जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति और एक हो गया विज्ञे तो ये विज्ञे का ज्ञान होने से ये श्रुति ये सिद्ध चरितार्थ हो, हो जाती है विज्ञा आत्म तत्व तो इसी का ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो जाता है इसका अभी उपसंहार जैसा ये श्लोक कहते हैं आगे ज्ञाने च्रिविधे ज्ञेए क्रमेण विदिते स्वयं सर्वज्ञता सर्वत्र सर्व्ञतातीह महाधीय त्रिविधे ज्ञाने त्रिविधे ज्ञाने त्रिविधे ज्ञाने च च क्रमेण क्रमेण विदिते विदिते स्वयं सर्वज्ञता इह सर्वत्र क्रमण भवति त्रिविधे जेय और ज्ञाने च क्रमेण विदिते तीन प्रकार की ज्ञ कहा गया और ज्ञेयों का ज्ञान भी कहा गया तीन प्रकार की ज्ञेय हो गया जागरत स्वप्न सुसुप्ति और उसका ज्ञान भी कहा गया तो ये पूर्व श्लोक में पूर्व दो श्लोक में कहा गया स वस्तु स्वपलंबम अवस्तु अनु ये अवस्तु स्वपलंबम और अवस्तु अनुपलम्बम ये तीन प्रकार की लेकर के 88 ले कारिका का अंतिम में कहा गया ज्ञानम ज्ञेयच विज्ञेयम ज्ञान ज्ञेय और विज्ञेय ज्ञेय हो गया तीन अवस्था उनका तीन अवस्था का ज्ञान और विज्ञ गया आत्मा तो यहाँ जो ज्ञेयम और ज्ञानम कहा तो इसी को यहाँ पे कहते हैं तीन प्रकार की ज्ञा वो तीन प्रकार की ज्ञ का ज्ञान तीन ज्ञान हो जाएगा जागृत ज्ञान स्वप्न ज्ञान सुसुप्त ज्ञान क्रमेण विदिते इसको ज्ञान होने के बाद क्रमेण विदिते अर्थात इनका स्वरूप निश्चय कर लेना ये सब आत्मा से भिन्न है तो मैं जागृत नहीं हूँ जागृत अवस्था का अनुभव करने वाला मैं हूँ मैं जान रहा हूँ ये जागृत अवस्था है क्रमेण विदिते विचार करने से एक एक अवस्था ये पता चलता है क्रम से और स्वयं स्वयं पूर्व श्लोक में स्वयं को विज्ञ शब्द से कहा गया जो विज्ञा अर्थात आत्म तत्व ज्ञे तीन अवस्था जो विज्ञा कहा गया वही इसको यहाँ स्वयं शब्द से कहा जाता है ये तीन को जाने क्योंकि ये तीन हो गया और जानने वाला एक रहेगा वो हो गया स्वयं मैं ही जान रहा हूं जब तीनों अवस्था को जो जान लिया मेरे से भिन्न त्वे वो स्वयं का भी क्या स्थिति हो जाएगा सर्वज्ञ हो जाएगा सर्वज्ञ अर्थात ये पर्वत का वजन कितना होगा वो सर्वज्ञ नहीं है सर्वस्त <छिणीग> वो ज्ञान रूप हो गया अर्थात मैं केवल हूँ बाकी सब कल्पित ये ही सर्वज्ञ यह सर्वज्ञ में कर्मधारे है सर्वस्व और ईश्वर जो सर्वज्ञ है वो सर्वम जानाती थी ईश्वर सब जानते हैं तो ये पर्वत का कितना वजन वो कह देंगे कहेंगे नहीं आपको क्योंकि आप उनको मिलेंगे भी नहीं कोई तो जैसे था कितने कितने लोग लोग मरे हैं तो ये सब अर्थात यहाँ जो सर्वज्ञ था सर्वस्वसव ज्ञ अर्थात ज्ञान रूप मैं चित्त स्वरूप हूँ मैं ही सब कुछ को जानता हूँ जितना भी जानता हूँ जानता हूँ अर्थात मैं कल्पना करता हूँ जैसे स्वप्न सर्वस्व सु हो गया सर्वज्ञ तस्व तो सर्वजज्ञता स्वयं का ही सर्वज्ञता हो जाएगा स्वयं अर्थात स्वस्थ वो विज्ञे आत्मतत्व तो उसी का ही सर्वज्ञता सर्वत्र यह भवती यह अर्थात इसी शरीर में रह करके वो जीवन मुक्त हो जाएगा यह सर्वत्र भवती हो क्या किसका होगा कहते महाध्य समाज कैसे कहेंगे महाध्य मतलब ज्ञानी नहीं हुआ महति धीर यशीलिंग है ना इसलिए महति धीर यश महाधेय वो महाधेय सर्वत्र यहाँ हो जाता है महाधेय षष्टी अंत उस महाधेय का अर्थात तो महाज्ञानी का यह अर्थात तो इसी शरीर में रहते हुए इसी लोक में इसी लोक में लोक अर्थात शरीर लोक कहते भूज्य थे कर्म फलानी अश्विन लोक जिसमें कर्म का भोग होता है उसको लोक कहते हैं तो यह लोग कहते हैं यह शरीर पर लोग को कहते हैं आगे जो शरीर मिलेगा अतः तो लोक में तो ये इसको लोगों कहा जाता है कि नहीं यहाँ भी कर्मफलों भोग होता है क्यों वहाँ विषय है यहाँ उपभोग है इसलिए कर्मफलों का भोग यहाँ होता है किन्दु वो सब निमित्त बनते हैं इसलिए इसको भी लोग कह देते हैं किन्ख्य तो लोक तो शरीर है भूज्यंत कर्मफलानी अश्विन लोक शरीर इसी शरीर में अर्थात तो वो जीवन मुक्त हो जाता है सर्वज्ञ हो जाता है भाष्य में ज्ञाने च्ञान और ज्ञेय त्रिविध हो गया तो ज्ञाने लौकिकादि विषये ज्ञाने लौकिकादि विषय समाज से कैसे कहेंगे लौकिकादि विषय में ज्ञाने को कहेगा यश्या, ज्ञान लोकी से लौकिकादि विषय विषयो यश ज्ञान तस लोकी से तस् ज्ञानम लौकिक आदि विषय तो इस ज्ञान में मतलब इस ज्ञान के विषय में लौकिक आदि आदि से शुद्धलौकिक और अलौकिक जो लोकोत्तरम कहा लोकोत्तरम ये तीन विषय में जो ज्ञान है और ज्ञे ये तीन विषय का ज्ञान हुआ और गेयो कौन होगा यही तीनों अवस्था ये लोग त्रिविध है तो ये तीनों अवस्था हो गया ज्ञेय और इसका है कि ज्ञान हुआ अभी जागृत अवस्था है मैं जान रहा हूँ मैं जान रहा हूँ ये हो गया ज्ञान और किसको जान रहा हूँ जागृत अवस्था को जान रहा हूँ मैं अभी जागृत हूँ ये ज्ञान और ज्ञ दो अलग चीज है त्रिविधे में ज्ञान ज्ञेय वेदने विवक्षितम क्रम अनुक्रमति ज्ञान और ज्यान ये दिन दोनों का वेदन हो रहा है मेरे को जागृत अवस्था का ज्ञान हो रहा है ऐसे पता चलता है ना पता नहीं चलता पूछना पड़ता है किसको है? मेरे को जागृत अवस्था का ज्ञान हो रहा है ये भी मेरे को पता चलता है मेरे को घट ज्ञान हो रहा है मेरे को ये शब्द ज्ञान हो रहा है ऐसा पता चल रहा है ये और एक ज्ञान है तो इसलिए कहते हैं ज्ञान और ज्ञेय तयोर वेदनम ये दोनों का फिर अनुभव है ये जो वेदन अर्थात ये जो साक्षी ज्ञान अर्थात प्रतिबिंबित तो हो जाना इसमें विभक्षितम क्रमम अनुक्रमति इसमें क्रम कहते हैं ये ज्ञा एगो पद ज्ञाप्री कि रह कह तो क प्रत्यय हो जाने से कर्ता अर्थ में कर्ता अर्थ में तो किंतु यहाँ करता है अर्थात तो ये तो एक स्थिति मात्र है अच्छा भाष्य में पूर्वम लोक पूर्वम भाष्य में पूर्वम बिंदी है पूर्वम लौकिकम स्थूलम नहीं है न पूर्वम लौकिकम दो अलग पद है उसका बीच में अर्थात विभाग कर देना है ऊपर नीचे एरो लगा देना है पूर्वम लौकिकम स्थूलम तीन अलग, अलग अलग पद है अर्थात पहले लौकिक स्थूल का ज्ञान होगा तो पूर्वम भाष्य में पूर्वम लौकिकम स्थूलम, पूर्वम अर्थात पहले होगा किसका कहते हैं लौकिकम वो कैसा है कहते हैं स्थूलम स्थूलम दो नंबर टिप्पणी दे दी जागरितम जाग्रत अवस्था को स्थूलो कह देते हैं व्यावहारिक। तद तो अभावेनो जब स्थूल नहीं रहेगा पश्चात शुद्धम शुद्ध का किसको कहा गया स्वप्न को पश्चात शुद्ध का। तद तो अभावन जब शुद्ध लौकिक भी नहीं रहेगा तो तद तो अभावन लोकोत्तरम शुद्ध का और लोकोत्तर में क्या अंतर है उपवलंब उपलंग भी नहीं है इसलिए लोकोत्तरम अधिक हो गया कि वहाँ उपलब्ध भी नहीं है जो स्वप्नों में ज्ञान होता है किंतु सुसुप्ति में वो भी नहीं है लोकोत्तरम इति एवं क्रमेण ये क्रम से ज्ञान होता है क्रमेण ज्ञान ज्यान अर्थात सर्वदा हम जागृत से स्वप्नों को जाते हैं स्वप्न से सुसुप्ति को ऐसा कोई नियत नहीं है यहाँ जाने का बात नहीं है यहाँ जानने का बात है जागृत को पहले विचार करने पर ही आगे स्वप्नों को विचार कर पाएगा जिसका जागृत को विचार नहीं करता वो स्वप्न को कभी विचार नहीं कर पाएगा जो जागृत स्वप्न दोनों को विचार करेगा आगे वही का अवस्था के बारे में विचार कर पाएगा इसलिए कहते हैं कि विचार का क्रम ऐसा होना है ये जागृत अवस्था में क्यों हमारा इंद्रिय ऐसा चलते हैं क्यों मन चलते हैं फिर इसको जब जानेगा आगे इसे संस्कार बनता है तो आगे स्वप्न होता है इस प्रकार की विचार का क्रम होता है टीका में तो पुनर अवस्थात्रीतम तुरीयम तत्परिज्ञा तो ने विवक्षित क्रम दर्शयति तीन अवस्था तो हो गए अवस्था त्रय से अतीत तो हो गया तुरीय जिसको आत्मा कहा जाता है तो इसमें क्या वार्तिक लगता है चतुरश्तो आध्यक्षर लोपस्तुर्त हो जाएगा छ हो जाने से छ को यह तो हो, हो, हो जाएगा तो हो जाएगा चतुरीय आद्यक्षरो लोप छ का लोप हो जाएगा तो तूर्य चतुरश्छयताक्षरोमे है सठ कति कतिपय चतुरांग थुक सूत्र है ना उसी सूत्र में वार्तिक दिया है शायद लोगों में नहीं दिया है भैमी में दिया है ये जो तूर्य है तूरीय अवस्था तो तीनों अवस्था से अतीत तीनों अवस्था से अतीत अर्थात तीनों अवस्था का ये अधिष्ठान है तो अतीत कह देने अर्थात ये चतुर्थ अवस्था कहेंगे चतुर्थ नहीं है प्रत्येक अवस्था के अंदर मतलब नीचे यही पड़ा हुआ है इसी के ऊपर ये तीनों अवस्था है जैसे कहते हैं शरीर रहा शरीर के ऊपर पहले एक गंजी पहन लिया और गंजी के ऊपर और एक स्वेटर पहन लिया उसके ऊपर और चादर डाल दिया तो ये जो अंदर में शरीर है ये गंजी के समय में है ना स्वेटर के समय में है ना चादर के समय में है और तीनों के समय और कहा जाता है कि ये जो शरीर है ना ये चतुर्थ है कहते चतुर्थ अगर तीन रहेंगे तब तो अब चतुर्थ कहेंगे तो एक तो सर्प है और एक रज्जू है मिलकर के कितने हो जाएंगे तो दो हो जाएंगे अगर दो नहीं होंगे तो आप इसको चतुर्थ कैसे कहेंगे तो ये तीन तो कल्पित है कभी कल्पित है और वास्तव को लेकर के संख्या बराबर नहीं कहा जा सकता है तो इसलिए चतुर्थ कैसा कहा जाएगा कहेंगे ये तीन को हम मानते मानते इतना सत्य मान लिए इसका दृष्टि से इसे अलग कहने के लिए चतुर्थ बोल करके कहते हैं वास्तविक ये चतुर्थ नहीं है ये एक ही है ये तीन तो कल्पित है रज्जु ही वहाँ एक है सर्व केवल कल्पित मात्र है अर्थात हमारी जैसे स्थिति है उसके आधार पर शास्त्र निर्देश करता है हम ये तीन को जानते हैं आप और एक नया बात कहते हैं तो उसको चतुर्थ कहना पड़ेगा शास्त्र कह देता है ठीक है मान लो इस प्रकार उसका तत्परिज्ञान है ये जो तूर्य का परिज्ञान होगा उसमें विवक्षितम क्रमम दर्शेती कैसा क्रम से ये का ज्ञान होगा उसमें दिखाते है भाष्य में तद अभावे इति एवं क्रमेण कैसे क्रम कहते हैं स्थान त्रय अभावन परमाथ सत्ये तूरीये स्थान त्रय का अभाव स्थान तय अवस्थात्र जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों अवस्था यही तीन अवस्था का अभावन पांच नंबर टिप्पणी ये तीन अवस्था का, का अभाव करेंगे तभी हमको तूर्य का ज्ञान होगा कहेंगे ये तीनों अवस्था का अभाव कर देंगे तो आपका तुरियों का ज्ञान और फिर किससे करेंगे कौन आपको बताएगा ये तूर्य है ना शास्त्र है ना आचार्य है इसलिए कहते हैं अभाव निश्चय है ना उसको अभाव कर देना नहीं अभाव कर देना तो और कोई आपके पास साधन नहीं रहेगा किसके द्वारा इसका ज्ञान करेंगे तूर्य का ज्ञान इसलिए कहते हैं अभाव का निश्चय होना तो जीवन मुक्त हो जाने के बाद फिर तो अर जगत कहेंगे और तीनों अवस्था उसको दिखेगा ही नहीं मिथ्या निश्चय हो जाएगा इतना ही होगा कुछ फेंकना नहीं कुछ ये करना नहीं है तो रज्जु का ज्ञान हो जाने के बाद उसके बाद सर्कों को फेंकना है इस प्रकार की होगा तो यही स्थिति है अर्थात तो फिर कुछ नहीं है तो जब तक तो ये अज्ञान तब तक तो ये सब फेंका फेंकी परमार्थ सत्य स्थान का अभाव यही परमार्थ सत्य है अभाव अर्थात अभाव निश्चय हो जाना ये सब कल्पित है इसको तूर्य कहा गया तूरीय पहले कहता, अभी इसको तूर्य कह दिया अभी यत् प्रत्यय होने से तूर्य बनेगा छ होने से तूरीय बनेगा तूरीय टिका में इसको कहते हैं तूरीय विदित सती संबंध स्थान त्रय अभाव न परमार्थ सत्य तूरीय विदित सती विदित आगे दिया अद्वये अजे अभये विदिते अर्थात तूरीय विदिते सती भाष्य में अंतिम पंक्ति में है तूर्य ज्ञान हो जाने के बाद तूर्य के लिए तीन विशेषण दे दिया अद्व अज अभय तो ये सब टीका में कहते हैं स्थान त्रयात्म द्वैत अभाव द्वैत दाम कैसे कहेंगे स्थान त्रयात्म द्वैत आत्मा यश तो स्थान त्रय आत्मा यश तो ये तीन ही इसका आत्मा है आत्मा अर्थात तो स्वरूप किसका कहते हैं द्वैत का द्वैत के साथ कर्म धरे हो जाएगा तो स्थान त्रय स्वरूप है जिसका किसका द्वैत का, का द्वैत अर्थात तीन स्थान या तो जागृत नहीं तो स्वप्न नहीं तो इस इसका अभाव स्थान त्रय जो तीन हो गए इनका ये हो गया द्वैत ये द्वैत का अभाव ये द्वैत अभाव वाला नहीं है वो द्वैत अभाव से उपलक्षित तो है जैसे कहेंगे कि पुष्प में रक्तवर्ण है वो हट जाएगा वो पुष्प से नहीं हटेगा किंतु तो स्फटिकों में रक्तवर्ण दिख रहा है स्फटिक का उस का है क्या नहीं है इसी प्रकार की ये जो कहते हैं द्वैत का अभाव ये पुष्प का रक्त जैसा नहीं है वो तो स्फोटिकों का रक्तवर्ण जैसा अर्थात अगर आप द्वैत का अभाव को पुष्प का रक्त वर्ण जैसा कहेंगे एक पुष्प और एक उसका रक्तवर्ण एक आत्मा और एक द्वैत का अभाव दो हो जाएंगे इसलिए कहते हैं वो नहीं है स्फटिक तो है उसमें भी एक अभाव दिखता है उपलक्षित उपलक्षण उपलक्षण अर्थात कार्य अन्य शक्ति व्यावर्तकत्व विद्यमान तो शि उपलक्षण वो होगा जो विद्यमान होगा किंतु कार्य के साथ जाएगा नहीं आप स्फटिकों को ले जाएंगे वो लाल वर्ण भी चलेगा उसके साथ नहीं जाएगा किंतु विद्यमान होने पर व्यावर्तक होगा तो अगर वो रक्तवर्ण पुष्प को ले लेंगे तब तो अच्छा ना, ना, ये तो उपाधि हुआ उपलक्षण कहते हैं काकव देवदत्त गृहम अर्थात अविद्यमान अपि नहीं रहने पर भी वो बता देगा तो उपाधि उपहित तो हो गया स्फटिक और पुष्प उपलक्षण हो गया काकव देव दत्त गृह और विशेषण हो गया पुष्प पुष्प में भी रक्त है स्फटिक में भी रक्त है ये दोनों अलग है पुष्प में विशेषण है और स्फटिक में उपाधि है उपाधि का लक्षण हुआ की विद्यमान होने पर व्यावर्त होगा किन्तु कार्यो के साथ जाएगा नहीं और उपलक्षण है अविद्यमान अपी ब्यावर्तक कार्य के साथ तो जाएगा नहीं गृह और का अगर मतलब का चला जाएगा गृह भी उसके साथ जाएगा नहीं जाएगा इसलिए कार्यों के साथ अनुयी तो नहीं होगा उसके पीछे नहीं जाएगा अविद्य अपि अपी ब्यावर्तक का उड़ जाने पर भी एक बार देख लिया देवदत्त का गृह वो निश्चय हो जाएगा तो हो जाएगा तो इसको कहते हैं उपलक्षण तो यहाँ इसी प्रकार की द्वैत का अभाव नहीं अनुभव होने पर भी वो ऐसा ही रहेगा अर्थात शुद्ध ही आत्मतत्व तो। द्वैत का अभाव जिस समय में अनुभव हो रहा है उस समय में तो है वो द्वैत का अभाव अनुभव नहीं होने पर भी आत्मतत्व तो ऐसे जब ज्ञान निष्ठा दृढ़ हो जाता है उसके बाद उसको द्वैत का अभाव ये वृत्ति लाना नहीं पड़ता आत्मतत्व तो का निश्चय करने के लिए उसका तो स्वाभाविक हो जाता है इसने ये उपलक्षण किंतु जहां वो उपलक्षण वहां उसका अर्थ अलग है अर्थात तो अनेकों को ग्रहण करवाने वाला ये उपलक्षण व्यावर्तक का विषय में वो ग्राहकों का विषय में ये व्यावर्तक का, का विषय में शब्द समान है किंतु तो अर्थ अलग अलग प्रकरण को लेकर के कैसे अर्थ निकालते हैं। okay. टीका में स्थान त्रयात्म अद्वैत अभाव से उपलक्षित अर्थात तो अद्वैत का द्वैत का अभाव से उपलक्षित द्वैत अभाव सर्वदा भान होना चाहिए आत्मा का भान के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है वो तो नहीं होने पर भी ये निश्चय है आ, इसलिए वो चित्सुकी का ये एक प्रसिद्ध श्लोक है श्यान मुक्त पाचका दिवत उपलक्षण नाशे भी श्यान मुक्त पाचकाधिवत ये आत्मक्रियमकरण पूर्वाध स्न नहीं आ रहा है उसका उत्तराध है कि उपलक्षण ना से भी श्यान मुक्त पाचकाधिपत जैसे ये पाचक है तब तो हमको पता चला जब वो रसोई कर रहा था अभी किंतु रसोई नहीं कर रहा है आराम से बैठ के पंगत में वो भी भोजन कर रहा है तब हम उसको अभी को कहेंगे नहीं कहेंगे किंतु पाचक को कहने का प्रवृत्ति निमित्त तो क्या है पचन क्रिया करता है तो पाचको कहेंगे किंतु अभी तो ये पचन क्रिया नहीं करा है अभी तो वो स्वयं भोजन कर रहा है फिर भी हम उसको पाचकों कहते हैं क्यों कहते अभी तो उपलक्षण वो है अर्थात अभी उसका पचन क्रिया उसके साथ नहीं है नहीं होने पर ही बता देता है ये पाचक उपलक्षण ना से भी श्यान मुक्त तो पाचका दिवक ज्ञातत्व न उपलक्षित ज्ञातत्व उपलक्षित मतलब द्वितीय त्या पाद हो गया ज्ञातत्व न उपलक्षित प्रथम पाद अभी नहीं कराए चित्सुकी का एक प्रसिद्ध श्लोक है आगे ये हो गया अद्वय इसलिए श्लोक में कहा अद्वय अद्वय अर्थात स्थान त्रय रूप जो द्वैत है वो द्वैत का अभाव से उपलक्षित होता है तो अद्वय यही हमारा वास्तविक स्थिति है आगे टीका में कहते हैं जन्मादि सर्व विक्रिया कौटस्थ्यम कथ यति जन्मादि सर्वविक्रिया रहित जन्म आदि सर्वविक्रिया और कौन कौन विक्रिया रह गया जायते अस्थि वर्धते विपरिणमतेक्षीयते विनश्यते ये छह भाव विकार होते हैं भाव पदार्थ में ये छह विकार होंगे भाव पदार्थ जायते उत्पन्न होगा और फिर जायते के आगे कहेंगे अस्थि अभी कहेंगे ये है दे जायते के बाद अस्थि उससे पहले नहीं था कहते हैं अभी हम शरीर का बात लेकर के कह रहे हैं ये जायते अभी वो है विद्यमान स्थिति काल आगे फिर बर्धत बर्धत बढ़ गया पच्चीस साल तक तो बढ़ा उसके बाद विपरिणाम पच्चीस से पचास तक तो कोई उसका क्षय आरंभ हो जाता है क्या पचास तक क्षय नहीं होता है किन्तु तो परिणाम होता रहता है ये परिणाम होता रहता है आगे कहते हैं अपक्षियते फिर धीरे धीरे नाश होने लगेगा तो दांत गिर जाएगा बाल कला पड़ जाएगा ये हो गया वो चला गया इंद्रिय चला गया ऐसे सब हो जाएंगे ये हो गया अपक्षय आगे फिर विनश्यति कि कोई भी भाव पदार्थ तो के विकार होते हैं तो अद्वये अजय अजय अर्थात तो जन्मादि कोई भाव विकार नहीं है जन्म तो ये शरीर का होता है आगे अभये टीका में कहते हैं कार्य संबंधस् तस्ती वक्त कारणभूत अविद्याबंधा भाव अभिदा कार्य संबंध त्र तत्र कुछ कार्य संबंध उसमें नहीं है कूट तूर्य तुरिया में कोई कार्य का संबंध ही नहीं है क्यों कार्यों का संबंध नहीं अर्थात वो कोई कार्य बनाता नहीं क्यों कार्य बनाता नहीं क्योंकि वो कारण नहीं है वो कारण ही नहीं है उसके साथ कारण का भी संबंध नहीं है जहाँ कारण का कोई संभावना होगा वही कार्य का संभावना है यहाँ कारण भी नहीं है पर सभी का मूल कारण कुछ होने के लिए मूल कारण हो गया अविद्या माया इसको कहते हैं कारणभूत अविद्या संबंध अभाव अभिदाती अभिदाती इसका क्या अर्थ होगा तो। अभिदाती इसका अर्थ भाषण है अभिपूर्वस्तु भाषण है अर्थात कहते हैं तो कारण जो अविद्या है वही नहीं है आत्मा में तो इसके लिए भाषण में शब्द क्या अभय अभय अर्थात अविद्या का अभाव जब तक अविद्या है तब तक भय रहेगा क्यों द्वितीय भयम भवती ऐसे श्रुति में कहा गया जब तक अविद्या रहेगा द्वितीय है आत्मा तो एक है कम से कम और कुछ नहीं होने पर भी एक अज्ञान है और अंतिम में भय किससे होगा ये अज्ञान से ही भय होगा ये भय होता है। तो द्वितीय अगर आ जाएगा तो भय द्वितीय का कारण हो गया अविद्या इसी प्रकार की विदिते, जब तूर्य का ज्ञान हो जाता है उससे क्या फल होगा टीका में कहते हैं यथोक्त तो तत्व परिपूर्ण ब्रह्म रूपेण अवस्थान फलम आह यथोक्त तो तत्व इस प्रकार की तूर्य अद्वय अज अभ्य इस प्रकार की तत्व ज्ञान का फल परिपूर्ण ब्रह्म रूपेण अवस्थानम परिपूर्णम अर्थात त्रिविध परिच्छेद रहित तो दिग्वाचक अवच्छेद भी नहीं है कालवाचक अवच्छेद भी नहीं है वस्तु के चलते अवच्छेदक भी नहीं है किसी वस्तु से मैं भिन्न हूँ ऐसा नहीं है बाकी सभी वस्तु मेरे में कल्पित है तो मेरे में अर्थात ये शरीर को मैं कहने से नहीं होगा ये शरीर भी कल्पित है मनोबुद्धि ये भी सब मेरे में ही कल्पित है ये हो गया किसी वस्तु से मैं भिन्न नहीं हूँ और किसी देश में मैं हूँ किसी देश में नहीं हूँ ये बात नहीं है क्योंकि देश का कल्पना तो बुद्धि चलने से ही है जब बुद्धि नहीं चलती है तब तो कोई देश भी नहीं है सुसुप्ति में कितना देश काल का भान है कुछ का नहीं है तो ये देश कालता से बुद्धि चलने पर ही आता है तो ये परिपूर्ण अर्थात तो त्रिविध परिच्छेद रहितम इसी प्रकार की ब्रह्म हो, ब्रह्म रूपेण अवस्थान ब्रह्म ब्रह्म में धातु हो गया ब्रीही वृद्ध अर्थात बृहती और वर्धयती वर्थात बढ़ाता है स्वयं बृहत है व्यापक है और वही सबको बढ़ाता है बढ़ाता है अर्थात ये जो जगत का उत्पादन करके स्थिति सब कराता है विकार वही करवाता है माया के द्वारा भाष्य में अंतिम पंक्ति में क्या स्वयं एवं आत्मस्वरूप सर्वज्ञता सर्व ज्ञ सर्वजज्ञ तदभाव सर्वज्ञता स्वयं आत्मस्वरूप ही सर्वज्ञ है जितना जितना आत्मज्ञान है उतना उतना आपने आपको जानता है। फिर बाकी बाहर पदार्थ क्या जानेगा संस्कार बस कभी कुछ अविद्या बस मतलब अविद्याद्यालय लेस बस संस्कार बस फिर कभी कुछ आग्रह हो जाएगा किंतु तो जितना जल्दी वो संस्कार पूरा हो जाएगा संस्कार का बल पूरा हो जाएगा फिर स्थिर हो जाएगा उसको जानकर के भी क्या होगा हो जा रहे सर्व सर्वज्ञ हो गया कुछ भी पूछो कहेगा हाँ इसको जानता हूँ क्या है क्या कल्पित है यही जानता हूँ इस प्रकार के निश्चय हो जाए तदभाव सर्वज्ञता ठीका में ज्ञानवतो यथोक्तम फलम अर्चिरादि इति शंका बार ज्ञानवत ज्ञानवत क्या अभिव्यक्ति ज्ञान वाले का यथोक्तम फलम ये जो फल कहा गया अर्चिरादि मार्ग आयत्तम अर्चिरादि मार्ग के आयत्त ज्ञान वाला को फल मिलेगा अर्चिरादि मार्ग में उत्तरायण मार्ग में जा करके मिलेगा फल ऐसा शंका करता है शंका बारह शंका बार रही ऐसा नहीं ज्ञानी को कोई और जाना आना नहीं है क्योंकि वो तो सर्वत्र है व्यापक है इसलिए जाना आना उसके लिए नहीं अन्य को जाकर के मेरे को फल प्राप्ति करना है आगे देव लोक में जाऊंगा आगे ये प्राप्त करूंगा वो सब कुछ नहीं है भाष्य में कहते हैं यह यह अर्थात अश्विन लोके अश्मिन लोके के ऊपर एक नंबर टिप्पणी शरीर लोके का अर्थ है शरीर है अस्मिन लोके अर्थात अस्मिन शरीर है इसी शरीर में भवती महाधीय वो महाधीय हो जाता है क्यों कहते हैं महाबुद्धे है अंतर महान बुद्धि वाला होने से वो महाधीय हो गया ये महाबुद्धि क्या है टीका में कहते हैं उक्त ज्ञान महाबुद्धित्वे महाबुद्धित्व हेतु माह इस प्रकार की जिसको आत्मज्ञान हो गया वो महाबुद्धि वाला क्यों हो गया तो उसके लिए हेतु कहते हैं भाष्य में सर्व सर्वलोकाशय वस्तु विषय बुद्धि सर्वलोक अतिशय वस्तु विषय बुद्धि इतना लंबा पद दे दिया पहले हो गया लोका सर्वस्वते सर्वे चौते लोकाशलोका हो गया सर्वलोक से जो अतिशय है सर्वलोकाद अतिशय इति सर्वलोकातिशय सर्वलोकातिशय वस्तु सर्वलोक से अतिशय वस्तु कौन है ब्रह्म तो इसलिए सर्वलोकातिशय सर्वा वस्तु ये हो गया ब्रह्म तो सर्वलोकातिशय च तद वस्तु ची सर्वलोकाशय वस्तु अभी सर्वलोकातिशय वस्तु विषय भोबरी हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे अभी विषया वो कौन है बुद्धि तो बुद्धि के साथ क्या समास हो जाएगा कर्मधारय हो जाएगा तो बुद्धि तो ऐसे बुद्धि अर्थात सर्वलोकाशय वस्तु विषया वस्तु यशिया बुद्धि हैं और वो बुद्धि जिसका है वो हो गया महान बुद्धि वाला महाधीय महाबुद्धि बुद्धिवाद तो तस्व बुद्धित्व होने से एवं विदह षंत इसी प्रकार की जानने वाले का सर्वत्र सर्वदा भवती वो सर्वत्र सर्वदा उसका महान धीर रहेगा क्यों कहते सकृत विदिते स्वरूपे व्यभिचार अभावात एक बार स्वरूप का ज्ञान हो जाने से फिर व्यभिचार नहीं होगा एक बार निश्चय हो गया मैं व्यापक शुद्ध कूटस्थ ब्रह्म हूं फिर आगे कभी कभी मैं जीव इस प्रकार की उसका रोना धोना फिर और नहीं होगा कहते तो होता है अर्थात तो तो ये निधिध्यासन काल है आगे ये होते होते और आगे फिर ऐसा स्थिति आएगा कभी होगा नहीं क्यूँ जीव का संस्कार पड़ा है ये जो ज्ञान होगा ये चैतन्य में होगा ना अंतकरण में होगा अंतकरण वो अंतकरण में पहले संस्कार पड़ा है जीव तो का जब ये ज्ञान होगा कभी तो कहेगा मैं जीव हूँ कभी कहेगा मैं ब्रह्म हूँ जैसे भूत जिसको सवार होता है ना कभी कभी भूत छूट जाएगा वो कहेगा तो अरे अभी तो बहुत भूख लगता है अभी तो थोड़ा कुछ भोजन दो फिर भूत आ जाएगा कहेगा अभी तो मैं गया था सब इधर उधर खा करके आ गया कहेगा तो ये कभी भूत सवार होगा तो अलग इसी प्रकार की निधिध्यासन काल में अवस्था चलेगा किंतु तो निधिध्यासन चलते चलते फिर गुणी आकर के भूत को हटा देगा अंत में इसको कहते हैं चरम वृत्ति ब्रह्म मतलब ब्रह्माकार वृत्ति जिसके बाद अभी कभी और मैं जीव हूं इस प्रकार की बोध नहीं होगा व्यवहार करेगा मैं गया मैं खाया ये सब व्यवहार करेगा अगर लोकालय में है तो नहीं है तो कोई व्यवहार भी नहीं है अपने रास्ता में स्वरूप तो का एक बार सकृत विभात प्रभात पहले कहा था सकृत विभात ये प्रभात भवती स्वयं पहले कहा था एक बार अगर निश्चय हो जाएगा एक बार अर्थात जो अंतिम ब्रह्माकार भ्रमाकार जिसके आगे और द्वैत भान। तो का भानु नहीं द्वैत का भान अर्थात द्वैत का व्यावहारिक भानु नहीं होगा प्रतिभाषिक कभी द्वैत में सत्य तो बुद्धि नहीं होगी व्य विचार अभाव तथ टीका ज्ञान वो यथोक्तम ज्ञानम कदाचित भवदपी कालांतरे आगे पाठ संशोधन करना है कालांतरे कालांतरेपम संघ बिंदी दे दिया वो संकट जाएगा तकाराधा आएगा असत्क असत्कल्पम भविष्य आशंक्य आह असत्क असत भविष्यति अभिभूतम अभिभूतम अर्थात कालांतर में दब जाएगा पूर्व पक्षी क्या शंका करता है ज्ञानवत क्या अभिव्यक्ति षष्टी ज्ञानिका यथोक्तम ज्ञानम जो उसको अद्वय तूर्य अभय अजय ज्ञान हो गया ये कदाचित भवद भी कभी तो होगा किंतु कालांतर अभिभूत फिर अन्य समय में दब जाएगा और जब दब जाएगा मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान जब दब जाएगा किसके द्वारा दब जाएगा मैं जीव हू जब मैं जीव हूं के द्वारा मैं ब्रह्म हूं ये दब गया अभी फिर मैं ब्रह्म हूं ज्ञान ये अभी उसका भान हो रहा है फिर नहीं।, नहीं हो रहा है तो जिसका भान नहीं हो रहा है वो कहाँ है अभी असत असतकल्प मिथ्या हो गया वो इस प्रकार की हो जाएगा कहते हैं असत कल्पम ही पूर्व पक्षी आशंका करता है सिद्धांत कहते हैं भाष्य में उत्तर दे दिया द्वितीय पंक्ति में था हम लोग देख लिए एवं विदह विद्र सर्वदा भवती तो उसका तो इस प्रकार की बुद्धि सर्वत्र सर्वदा स्थिर रहेगा तो क्यों कहते हैं सकृत विदिते व्यविचार अभाव एक बार निश्चय हो जाएगा तो व्यविचार नहीं होगा और जिस समय में व्यविचार तो होता है उसको निदिध्यासन काल कहा जाता है ये अनादि दुर्वासन लक्षण देते हैं अनादि दुर्वासन या विषय मानस्य चित्त्य अनादिकाल से जो दुर्वासना पड़ा है उसके लिए विषय में चित्त आकृष्ट हो जाएगा जब विषय में चित्त चला जाएगा ये प्रमाता बन जाएगा फिर मैं जीव हो गया अनादिकाल से दुर्वासना पड़ा हुआ है तो किंतु वहां से फिर उसका हटा करके स्वलक्ष्य अर्थात उसका पुनः पुनः स्थापनम विमक विचारात्मक व्यापार मैं तो किंतु तो ब्रह्म हूँ असंग हूँ कूटस्थ हूँ ये विषय के साथ हमारा क्या संबंध है ये मनो जा रहा है मन को जाने तो हम इसे अलग है इस प्रकार की बार बार विचार करना इसको निधित कहते हैं विषय से हटा करके फिर ब्रह्म विचार में लगाना है मैं श्रुत्याचार्य प्रसादात् विदिते स्वरूपे विविचार प्रसाद विदिस्वे भवति इति परिपूर्ण ज्ञतिपतादुषो श्रुत्याचार्य प्रसादात् छ नवटिपणी लंब है सर्व्रमाण प्रबलतया तज्जनितान विषयानुपहाराद्यचारिव ये जो वेदांत प्रमाण है इसके लिए कहते हैं सर्व प्रमाण प्रबलतया सारे प्रमाण की अपेक्षा ये बलवत प्रमाण है वेदांत प्रमाण होने से क्या करेगा तनित तो ज्ञान से वेदांत प्रमाण से जो ज्ञान होता है प्रमाणांतरेण विषय अनपहारा अन्य कोई प्रमाण आकर कहेगा ये तो घटपट है ये तो रामानंद जी है ये सब कैसे मिथ्या हो जाएंगे कहेंगे श्रुति वेदांत प्रमाण के सामने ये सब नहीं है विषय तो का अर्थात तो वेदांत प्रमाण का जो विषय है आत्मा एक ही है वही ब्रह्म है बाकी जगत कल्पित तो है ये विषय अन्य कोई भी प्रमाण से अपहार बाध नहीं होगा नहीं होने से तस्य तस्व्यम वेदांत ज्ञान अव्यभिचारी एक बार निश्चय हो गया तो निश्चय ही रहेगा आगे टीका में श्रुत्याचार्य प्रसादत श्रुति वेदांत आचार्य प्रसाद तो श्रुति आचार्य प्रसाद क्यों कहते हैं अर्थात तो जब तक हम अपने उद्यम से प्राप्त कर लेंगे ये बुद्धि रहेगा ये कभी होगा नहीं क्यों मैं जब तक उद्यम करता रहूंगा ये मैं तो बचेगा मैं उद्यम करता रहूंगा ये मैं बचेगा नहीं बचेगा मैं अगर उद्यम करता रहूंगा तो मैं तो बचा रहा इसलिए कहते हैं कि अंतिम में सारे उद्यम छूट ही जाएगा तभी कहा जाता है कि ये प्रसाद से होगा तो जब तक अपना उद्यम लगातार रहेगा तब तक ईश्वर भी देखते रहेंगे और अभी दौड़ता है दौड़ नहीं तो ये जब थक करके हाथ उठा देगा ना तब हम उसको पकड़ेंगे इसलिए कहता है जो शुरू से थक जाएगा आप जैसे कह देंगे ऐसे ही करेंगे तब ईश्वर कहेंगे ठीक है आ जाओ और जो किंतु अभी तो हमारे हाथ में तलवार है हम तो खूब अब लड़ सकता है ईश्वर लड़ो बिल्कुल लड़ो इसानी सुनाते तो भगवान जा रहे थे कि इसको मदद करने के लिए देखे कि वो तो अपना पत्थर उठा लिया बंदर को मारने के लिए वापस आ गए लक्ष्मी जी पूछे कि क्यों वापस आ गए कहते तुम तो वो पत्थर उठा लिया ना तो, तो अपना काम कर सकता है फिर हमारा मदद वो चाहता नहीं तो इसी प्रकार की तो हमारे जो पुराण में सब जो कथा है ना जो द्रौपदी का उपाख्यान है यही बताता है अर्थात अंतिम में अर्थात हमारे उद्यम से नहीं हो पाएगा हम जब तक तो सोचते रहेंगे कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा ये कठिन है क्योंकि लक्ष्य और मार्ग ये दोनों ही अविदित तो है अज्ञात तो है लक्ष्य भी पता नहीं मार्ग भी पता नहीं और हम चलेंगे कितना साहसी है <laughs> ये सब भ्रांति है इसलिए तो शास्त्र को जान करके तस्मात शास्त्र प्रमाणं ते कार्या व्यवस्थित तो ये है, गीता में सोलह अध्याय में कहा गया ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुम यह शास्त्र में जैसा कहा गया उसी को जान करके ही कर्म कर सकता है कुछ भी करने के लिए चल रहे हैं पहले जानना है शास्त्र इस विषय में क्या कहता है नहीं कि हम ऐसा सोचते हैं हम ऐसा सोचते हैं तो कहेंगे तो ये कितने लोग तो कितने सोच लिए हैं से रावण भी सोचा था कंस भी सोचा था तो किन्तु सोचने से नहीं है जो शास्त्र कहता है उसी मुताबिक चलना। रहा श्रुत्याचार्य प्रसादाद विदिते उन्हीं का प्रसाद से ज्ञान होने से स्वरूप स्फुर विविचार व्यभिचार जब स्वरूप का स्फुर निश्चय हो जाता है उसका और व्यभिचार नहीं होता है व्यविचार अभावाद परिपूर्ण ज्ञपती रूपता भवति जो विद्वान है वो परिपूर्ण ज्ञपती रूप ज्ञान रूप हो गया तो मैं जानता हूँ कहता मैं जानता नहीं हूँ मैं ज्ञान रूपी हूँ ज्ञान का मैं करता नहीं हूँ इस प्रकार के निश्चय हो जाता है इति स्फुट ये जो कहा गया कहते हैं में नहीं परमार्थ विदो ज्ञानोदिभव स्त यथा अन्वादुका न नहीं परमार्थविद ज्ञानी का जो परमार्थ ज्ञानी है उसका ज्ञान कभी होगा कभी दब जाएगा ऐसा उसका नहीं होता है यथा अन्य समय जैसे दूसरों का प्रावा दुकानम पांच नंबर टिप्पणी बना सात गलती में लिख दी जैसे प्रावा दुकानम प्रावादुका अर्थात भ्रीषम बदन शिलाना अर्थात कुछ ना कुछ कहने वाले का उनका ज्ञान कभी होता है कभी वो दब जाता है दब जाता है अर्थात कुछ कोई कहता है दूसरा आकर के तर्क में उसको परास्त कर देता है फिर वो मान जाते हैं, हाँ हाँ आप जो कहते हैं वही ठीक है तो उनको कहा कौन सा ज्ञान फिर ठीक रहा किंतु जिसको आत्मज्ञान है आत्म विषय का ज्ञान उसको आके पूछेंगे कि कि नदी में अभी कितना पानी का ये गति है उस विषय को कहेगा वो तो भाई पता नहीं है किन्तु आत्म विषय का जो ज्ञान है उसमें कहेगा वो तो आप कुछ भी कहो वो तो कभी परिवर्तन आप नहीं करवा सकते उनका कभी फिर और अभिभव उद्भव इस प्रकार की नहीं होता है ये कार्य का उच्चारण करेंगे आज यहाँ तक ओ पूर्ण मदह पूर्ण मिदंग पूर्ण O Russia, O motherland!